कारण अगर कारण बनेगा तो वो नाश होने से पटनाश होने का आपत्ति होगा तो ये कहने के लिए स्वीकार कर लेते हैं कि असमवा कारण नाश से कार्य कार्यनाश होगा अगर हम उसको भी नहीं मानेंगे कारण कारणनाश से कार्य कार्यनाश होगा ये स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या हानि होगी का नहीं हो नाश, नास नास नाश, नाश नहीं हो पाएगा अभी असमवाय कारण नाश से कार्यनाश मानेंगे और समवाय कारण नाश से कार्यनाश नहीं मानेंगे क्योंकि एकाधिक कारणों क्यों मानेंगे अगर असमवाही कारण नाश से कार्यनाश मानेंगे तो जहां समवाय कारणों का नाश हो करके कार्यनाश होता है समवायिक कारण नाश से कार्यनाश अभी सीधा नहीं होगा समवायिक कारण नाश होने से असमवाहिक कारण नाश होगा असमवाही कारण नाश होने से कार्य कार्यनाश होगा तो मुख्य कारण तो असमवा कारण नाश ये मानना पड़ेगा तो इस स्थिति में जब तंतु नाश हो जाएगा पट कितने क्षण रहेगा पट एक क्षण रहेगा दो क्षण रहेगा तो ये दोष आएगा अगर असमवाही कारण नाश से कार्यनाश मानेंगे तो पूर्व पक्ष कहेगा अब ये आपत्ति होगा दो क्षण रहना पड़ेगा तो क्या समाधान देता है सिद्धांति इष्टापति स्वीकार कर लेंगे अच्छा और आगे शंका दिखाया कि अगर असमवाय कारण नाश से द्रव्य नाश मानेंगे सहस्र तंतु का पट दो तंतु का संयोग नाश हो गया तो होने से अभी दो तंतु का संयोग नाश होने से भी तत्पट का नाश मानना पड़ेगा और वो जो नौ सौ तंतु में वहाँ संयोग नाश तो नहीं है पटनाश रहा तो यह कार्य कारण अधिकरण नहीं हुआ जो नियम है कार्य कारण अधिकरण होना चाहिए यह नियम का भंग हुआ तो अभी इसके लिए समाधान क्या दिए जहां अभी कारण हो गया मतलब कार्य हो गया द्रव्यनाश अभी द्रव्यनाश जाकर के वो द्रव्य में किस समान से रहेगा द्रव्यनाश पटनाश किस समान से प्रतियोगिता संबंध से तो प्रतियोगिता द्रव्य नाशम प्रति कारण कौन होगा उभ संबंधे नाशत्व हितता तो अभी कहने से स्व समव, प्रतियोगी समवाय समवे पद से किसको लेंगे तंतु संयोग नाश तो उसका प्रतियोगी कौन हो जाएगा तंतु संयोग उसका समवायी तंतु उसमें समवय तो पट तभी दो तंतु का संयोग नाश हुआ फिर भी ये आकर के पूरा पट में रह गया और वहाँ पट नाश प्रतियोगिता सम्बन्ध से रहा तो कार्य कारण समान अधिकरण हो गए ये देखे थे अच्छा अभी कारणता अवच्छेद का संबंध तंतु संयोग नाश कारण हुआ कारणता अवच्छेद का दो संबंध लिए एक स्व प्रतियोगी समवाय समवेतत्व और दूसरा काली का संबंध अगर हम केवल काली का संबंध को कारणता अवच्छेद कहेंगे स्व प्रतियोगी समवाय समवेतत्व इसको अवच्छेद को कोटि में नहीं लेंगे केवल काली का संबंध ही कारणता अवच्छेद का संबंध होगा उसमें क्या दोष होगा सबक्षणिक हो जाएगा क्योंकि जिस समय में पट उत्पन्न होगा तो उसी समय में उसी पट में काली का संबंध न कोई ना कोई ध्वस करके रह जाएगा तो आप कहेंगे कि काली का संबंध है नाशस हेतु था नाश कोई भी नाश करके रह जाएगा तो रहने से वो पट क्षणिक हो जाएगा कोई भी द्रव्य क्षणिक कार्य द्रव्य, द्रव्य, द्रव्य, द्रव्य सब क्षणिक माना जाएंगे इसलिए स्व प्रतियोगी समवायी समवय तत्व तो निवेश करना पड़ेगा स्वामी जी आपका प्रश्न और स्मरण है क्या प्रश्न स्मरण नहीं तो जाने दीजिए बात नहीं है तो विचार करूंगी ठीक है कल का प्रश्न था ना तो जाने दीजिए अगर प्रश्न स्मरण नहीं है तो फिर और कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि प्रश्नों का इतना ही आवश्यकता है उत्तर होना है प्रश्न ही तो ये अच्छा ये वेदांतियों का उपाय है प्रश्न ही न रहे नहीं तो ये बुद्धि चलती ही रहेगी और कभी भी आपको शांति नहीं देगी आगे देखिए तो अभी आप कारणता अवच्छेद का संबंध स्व प्रतियोगी समवायी समवेतत्व तो ये भी देना पड़ेगा कहते हैं अभी स्व प्रतियोगी समवायी समवेतत्वम ये कहाँ रहेगा करके पट में रह जाएगा आप स्व प्रतियोगी समवाय समवेतत्व तो इतना लंबा क्यों कहते हैं आप कह सकते हैं स्व प्रतियोगी जन्यत्व पद से किसको ले रहे हैं नाशा। उसका प्रतियोगी तंतु संयोग तट तो स्व स्व प्रतियोगी जन तो संबंध से भी पट में रह गया आपको तो सो को लाकर के पट में रखना था ये संबंध से हो जाएगा तो आप इतना सो प्रतियोगी समवायी समब है ये शरीर कृत गौरव है तो ये लाघव होता अगर आप स्व प्रतियोगी जन्यत्व तो कह देते तो कहने इसमें क्या दोष होगा दंड से घट बन गया और अभी दंड नाश हुआ दंड नाश का प्रतियोगी कौन होगा दंड घट में रहेगा रहेगा अभी सो प्रतियोगी जन्य तो आप अभी स्व प्रतियोगी समवाय समवे तो ये यह शरीरकृत गौरव होता है नहीं कहेंगे स्व प्रतियोगी जन्य तो कह देंगे स्वपद से दंड नाश प्रतियोगी दंड तभी तो घट, घट में क्या आ जाएगा जन्य तो आ गया तभी तब, तब क्या हो जाएगा दंड नाश होने से भी घट नाश हो जाएगा क्योंकि सो प्रतियोगी जन्य तो और काली का उभय संबंध न कहेंगे तो दंड नाश भी काली का संबंध न आकर के घट में रह जाएगा सो प्रतियोगी जन्य तो ये भी घट में रहा और काली का संबंध है ना दंड नाश भी आकर के घट में रह जाएगा ये दोनों संबंध से घट में दंड नाश रह गया तो रहने से अभी दंडनाश घटनाश के प्रतिकारण हो ये आपत्ति होगी दंडनाशात घटनाशापतेर ये दोष आएगा इसलिए स्व प्रतियोगी जन्यत्व संबंध इसका उपेक्षा कर दिया गया उपेक्षा करके स्वप्रतियोगी प्रतियोगी समवायी समवेतत्व यह सम्बंधो को लिया गया अच्छा ठीक है अभी स्व प्रतियोगी समवाय समवे यह ये संबंध लेंगे तो फिर ये काली का संबंध इसको क्यों लेते हैं दो संबंध कहते हैं एक काली का संबंध क्यों लेते हैं कहते हैं भाभी नासम आदाय अतिप्रसंग प्रसंग स्व प्रतियोगी समवायी समवय तत्व तो संबंध है न भावी तंत्री संयोग नाश तो वो भी जाकर के पट में रहेगा अभी तो नहीं है वो किंतु आगे जब होगा वो भी जाकर के पट में रहेगा तो रहने से कहेंगे ये पटनाश पटनाश किंतु कहेंगे ये वर्तमान हो जाए तो काली का संबंध देने से तो अर्थात तो भावी नाश को लेकर भाभी तंतु संयोग नाश को लेकर के वर्तमान पटनाश नहीं हो पाएगा क्योंकि काली का संबंध अर्थात समान काली कई और काली का, का संबंध जिस काल में तंतु नाश रहेगा उसी समय में ही पटनाश हो सकता है भिन्न काल में नहीं है आप कहेंगे भाभी तंतु संयोग नाश होगा और वर्तमान में पट पटनाश हो जाएगा ये संभव नहीं है इसलिए काली का संबंध दिया गया टीका में नहीं दिया अच्छा तो भाभी नाशम आदाय भावी नाशम अर्थात तंतु संयोग भाभी मतलब तंतु संयोग नाश ये भाभी होगा तो भाभी नाशम आदाय अति प्रसंग अर्थात आगे तंतु संयोग नाश होगा अभी पटनाश हो जाए कैसे? जन्य नाश से दंड नाश से आप कहते हैं ना स्व प्रतियोगी जन्यत्व और का उभय संबंध है ना ना नहीं होता है किंतु अगर आप स्व प्रतियोगी समवाय समवेतत्व तो नहीं कह करके स्व प्रतियोगी जन्यत्व कह देंगे तो लक्षण चला जाएगा इनके दंडनाश का प्रतियोगी दंड हुआ दंड जन्य घट है तो स्व प्रतियोगी जन्यत्व संबंध है ना दंड नाश जाकर के घट में रह गया तो आप कहते हैं कि स्व प्रतियोगी जन्यत्व काली का उभय संबंध है ना नाश घटनाश के प्रति कारण होगा तो है नास दंड नाश अर्थात आपका लक्षण समन्वय हो जाता है किंतु तो वास्तव में घटता नहीं मानना पड़ेगा आपका लक्षण का अतिव्याप्ति हुआ यहाँ ये वास्तव घटना नहीं है किंतु तो आपका लक्षण चला जाता है इसलिए कहते हैं कि स्व प्रतियोगी इसको कारणता अवच्छेद का संबंध नहीं ले पाएंगे क्योंकि होता नहीं ऐसा लक्षण जा रहा है अच्छा तो भाभी नाश मादा अति प्रसंग वारणा काली का संबंध भाभी किसका भावीनाश तंतु संयोग तंतु संयोग भावी नाश तो अगर काली का संबंध को भी कारणता अवच्छेद का संबंध नहीं कहेंगे केवल स्व प्रतियोगी समवाय समवे तत्व तो कहेंगे स्व जो तंतुसयोग नाश ये आगे होगा तो उसको लेकर के भी अभी पटनाश माना जाए ये दोष होगा इसलिए काली के संबंध कहते हैं तो समझा नहीं हाँ स सर्वत्र कारण हाँ। सभी असमिकरण अर्थात जहां भी हम कारण नाश से कार्य नाश कहेंगे सर्वत्र ही काली के संबंध भी देना पड़ेगा तुरी। तुरी। तो तंतु संयोग का कारण अच्छा अच्छा तंतु समवाय कारण तो। अच्छा समझ गया अर्थात कोई भी समवाय कारण संबद्ध पदार्थ हाँ वो भी मतलब समान दोष आएगा सर्वत्र दिखा सकते हैं अच्छा और वो कोटि में भी आना चाहिए ये को में आया अच्छा निमित्त तो कारण मतो को में आया। हाँ, थीक है। थीक है। अच्छा। तो आगे कहते हैं यदि तू यदि तू टीका में अच्छा यदि तू कपाल पवन संयोग नाशात् तो घटनाशा पथिर एवं अभी दुर्वारा अभी आप कारणता अवच्छेद का संबंध कह दिए स्व प्रतियोगी समवाय समवे तत्व तो और काली का। दो संबंध कह दिए यह संबंध से कपाल पवन संयोग नाश से घटनाश होगा अभी कपाल पवन संयोग नाश प्रतियोगी कौन हो जाएगा संयोग तभी तो ये हो गया स्व प्रतियोगी इसका समवायी कौन होगा ये संयोग कहाँ रहेगा कपाल में पवन में रहेगा तभी तो स्व प्रतियोगी समवायी कपाल हो गया उसमें समवेत घट तभी घट में क्या आ जाएगा समवायी समवेत तो अभी नाश किसका हो रहा है कपाल पवन और संयोग नाश और यह कपाल पवन संयोग नाश इसको अगर शो पद से भी लेंगे तो भी यह आकर के घट में रह गया समान संबंध से और काली का संबंध से भी रहेगा तो रहने से कपाल पवन और संयोग नाशात तो घटना से हो क्योंकि आप तो कह दिए आपका लक्षण घट गया कपाल और पवन संयोग नाश में कपाल पवन संयोगनाशाद घटनाशा पथेर एवं दुर्बारा अर्थात आप लक्षण में दो संबंध दिए कारणता अवच्छेद का संबंध दो कहे तो भी कपाल पवन संयोग नाश से घटनाशा पति ये दोष आएगा दुर्बारा एवं यदि विभाव्य थे अगर ऐसा आप कहेंगे तो तब तो सिद्धांत कहता है कि हम लक्षण में और एक विशेषण दे देंगे जो कारणता अवच्छेद का भी दो कहे है संबंध कारण था अव का संबंध अभी उसमें और एक जोड़ेंगे क्या जोड़ेंगे तदा स्व प्रतियोगी जन्यत्व ये और जोड़ देंगे अभी स्व पद से आप कपाल पवन संयोग नाश ले रहे हैं स्व प्रतियोगी कौन होगा संयोग तद जन्यत्व कपाल पवन संयोग जन्यत्व अभी घट में रहेगा कपाल पवन संयोग जन्यत्व कपाल पवन का संयोग होने से उसे जन्य होता है घट नहीं होगा तो आप कहते थे कि कपाल पवन संयोग नाश में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी अभी कहते हम लक्षण में दे देंगे स्व प्रतियोगी जन्यत्व और जो स्व प्रतियोगी समवायी समवे तत्व और काली कहोत रहेंगे और ये अधिक देंगे अभी स्व प्रतियोगी जन्यत्व कहने से स्वपद से कपाल पवन संयोग नाश लेंगे उसका प्रतियोगी संयोग तद जन्य घट में नहीं आएगा नहीं आएगा तो विलक्षण लक्षण जाएगा नहीं तो कारण था अवच्छेद का संबंध में ये विशेषण दे देंगे तदा अगर आप स्व प्रतियोगी जन्य नहीं देंगे आपका जितना लक्षण हुआ वो लक्षण से स्व जाकर के घट में रह गया और स्व एक नाश है कपाल और संयोग नाश तो आपका लक्षण कह दिए द्रव्य नाश के प्रति इस संबंध से नाश हेतु हो जाएगा कोई भी नाश जो इस संबंध से जा करके वहां रह जाएगा वो भी हेतु बन जाएगा तो आप जो लक्षण दिए हैं उस लक्षण से अर्थात कारणता अवच्छेद का दो, दो संबंध दिए हैं इस संबंध से जो उधर रह जाएगा वो कारण बन जाएगा क्योंकि कारणता अवच्छेद का संबंध अर्थात तो इस संबंध से कारण रहेगा तो जिसमें यह संबंध घटेगा वो कारण हो जाएगा तभी कपाल पवन संयोग इसमें भी वो लक्षण घट गट गया घटने से वो भी कारण बन जाएगा क्योंकि कारण अच्छा तो का संबंध है न कारण रहेगा ये संबंध है न कपाल पवन संयोग ये भी रह गया, रहने से लक्षण उसमें जाएगा अर्थात तनाशात तो घटनासापत्ति उसको वारण करने के लिए स्व प्रतियोगी जन्य तो ये और जोड़ देंगे स्व प्रतियोगी जन्यत्व स्व प्रतियोगी समवाय सम्व काली कविशेषणता तृतीय त्र। संबंधेन नाशत्व हेतुता कोई भी नाश ये तीन संबंध से जाकर के अगर कार्य में रह जाएगा और कार्य नाश प्रतियोगिता संबंध से कार्य में रहेगा तो कार्य तरह भाव बन जाएगा अभी लक्षण में और क्या जोड़ दिए जन्य ये क्यों जोड़े नहीं तो लक्षण असम कारण का लक्षण कहाँ चला जाता था कपाल पवन संयोग अर्थात तो, असम्य कारण नाश कार्यनाश हो जाता था अच्छा अभी आप तीन विशेषण जोड़ दिए अभी देखिए नच एवम एवं अपि अर्थात तो, कारण त अवच्छेद तृतय निरूपित सती तूरी तंतु संयोग नाशात तो पटनाशापति देखिए अभी तुरी तंतु संयोग नाश ये काली का संबंध से पट में रह जाएगा और तंतु संयोग स्व पद से लेंगे अभी स्व प्रतियोगी कौन होगा संयोग उसका समवायी तंतु हो जाएगा तुरी तंतु संयोग का समवाय तंतु हो गया उसमें समवय कौन हो जाएगा पट तो स्व समवायी समवे तत्व प्रतियोगी समवायी समवे संबंधेन संबंधे तुरी तंतु संयोग भी पट में रहा अच्छा अभी 200 को वारण करने के लिए आप स्व प्रतियोगी जन्यत्व तो जोड़े थे स्व पद से किसको लेंगे संयोग नाश उसका प्रतियोगी तजन्य पट है तो अभी ये जोड़ने पर भी अभी तुरी तंतु संयोगनाश से पटनाश आपत्ति रहा तो कहते है एवमपी एवं अर्थात विशेषण देने पर भी तूरी तंतु संयोगनाशा पटनाशा पथिर तो सिद्धांत कहता है कि इति न चाच्यम तूरी तंतु संयोग से प्रति कारणता है न संभवती तूरी तंतु ये संयोग ये पट के प्रति कारण ही नहीं है तो नहीं होने से उसका नाश से मे कैसे होगा ये तो कारण कुटी में ही नहीं आया अगर तुरी तंतु संयोग कारण नहीं हुआ फिर आप तूरी तंतु संयोग मत करिए अतः आपका पट्टो बनना चाहिए कहते हो तो नहीं होगा इसलिए समाधान देता है तूरी तंतु संयोग कारण नहीं है तूरी ही कारण है तूरी कारण है संयोग संबंध है ना कारण है अर्थात तूरी संयोग संबंध है ना कारण है तुरी का तंतु के साथ क्या थी ना हम कहते हैं कि कुठार कारण है आप कहते हैं कि नहीं नहीं उद्यमन निपातन कारण है कहते हैं कुठार उद्यम निपातन के द्वारा कारण है थोड़ा अंतर है ना इसी प्रकार की तूरी कारण होगा कैन संबंध है न क्योंकि कारण को आप किसी संबंध से लेकर के अधिकरण में रखेंगे तो कहते हैं कि तूरी एवं संयोग संबंध न कारण तूरी संयोग संबंधन कहाँ रहेगा तंतु में क्योंकि तूरी तंतु का संयोग हुआ तंतु में पट उत्पत्ति पट की उत्पत्ति तो कार्य कारण समान अधिकरण तंतु में हो गया वहां पट भी समवाय संबंध से रहा और तूरी स्वयं संबंध से रह गया तंतु में इसलिए तूरी ही कारण हुआ स्वयं संबंध है ना कारण होगा ये तूरी संयोगों को कारण मानना आवश्यक नहीं है अच्छा <coughs> और तूरी तंतु संयोग यह असमवाही कारण तो नहीं होगा पहले कहा गया था और आप निमित्त कारण उसको स्वीकार करना पड़ेगा असमवाय कारण नहीं होगा और तुरी तंतु संयोग कारण कारण एवं नास्ती जो कहा गया अर्थात तुरी तंतु संयोग असमवाय कारण ही नहीं होता है क्योंकि असमवाई कारण होगा तो तन नाशा तो पटनाश आपत्ति आएगी इसलिए असमवाय कारण नहीं होगा और यहाँ स्व पद से हम असामवायिक कारण को लेकर के विचार कर रहे हैं असमवाय कारण नाश से कार्य नाश होना तो इसलिए यहाँ कह दिया कि तुरी तंतु संयोग कारण ही नहीं होता है कारण नहीं होता है अर्थात तो असमवाय कारण नहीं होता है निमित्त तो कारण होगा तो का? होगा तुरी तंतु संयोग <kclears throat> अच्छा किंतु तुरी एवं संयोग संबंध तंतु निष्ठा सती तंतु निष्ठा सती निष्ठा में आकर है ये पुस्तक में ना इसमें तुरी तंतु संयोग तूरी तुरी एव तुरी एव संयोग संबंध है न तंतु निष्ठा सती सती दीर्घ है ना स्त्रीलिंग शब्द क्या है तंतु निष्ठा सती की तुरी स्त्रीलिंग शब्द है कैसे थे निष्ठा करना पड़ेगा क्योंकि तुरी तुरी स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए तंतु निष्ठा सती आप लोगों का पुस्तक में दीर्घ है आ, था निष्ठा सती इसलिए सती भी तो स्त्रीलिंग शब्द कर दिया पट जनिका अच्छा ये भी तो स्त्रीलिंग कर दिया इसलिए तुरी ही पट जनिका संयोग संबंध है ना इति तत्र नसंग अभावत अब जो कह दिए कि आप स्व प्रतियोगी जनकत्व यह अंश जोड़ने के बाद भी तुरी तंतु संयोग में यह लक्षण गया तो कहते हैं कि प्रसंग नहीं होगा क्योंकि तुरी तंतु संयोग यह असमवाई कारण कोटी में आता ही नहीं असमवा कारण है ही नहीं एवं ची तूरी तंतु संयोग ये असमवाही कारण रहा नहीं और पहले विचार हुआ था कि तूरी तंतु संयोग में भी असमवाही कारण का लक्षण जा रहा है क्योंकि तत्रम मुक्तावली में विचार हुआ था कि असमवाही कारण का लक्षण में तूरी तंतु संयोग भिन्न देयम कहा गया था तभी तो कहते हैं एवं च विशेष लक्षण तूरी तंतुसंगा अवेशन लाघव अ के संयोग में पटका का कारण का लक्षण जा रहा था इसलिए मुक्तावली में कहा गया था तथापि जहाँ मुक्तावली में तथापि है तथापि पट असामि कारण लक्षण तूरी तंतु संयोग भिन्न देय ये जो कहा गया था अभी कैचित कहते हैं कि यह विशेष लक्षण में तूरी तन्... दिनकरी में एवं से विशेष लक्षणेश तुरी तंतु संयोग आदि भेद ये सब देना आवश्यक ही नहीं है क्योंकि तुरी तंतु संयोग ये असमभा कारण होगा ही नहीं ये अगर असमभाव्य कारण होगा तो तनाशा पटनाशापत्ति पत इसलिए ये तद भिन्न देने का आवश्यक ही नहीं है अच्छा ये ये हो गया अर्थात ये ग्रंथकार को सम्मत नहीं है वस्तु तस्तु इसलिए कहते हैं दिनकर स्व प्रतियोगी निष्ठ अनिष्ठ असमवाय कारणता निरूपित फलोपनात्मक जन जन्य संबंधे नाश्य नाशत्व हेतुता हे जो तंतु संयोग यह असमवाय कारण होता है अभी तंतु संयोग नाश से पटनाश होगा तो तंतु संयोग नाश में नास नास न तंतु ना, तंतु संयोग नाश पटनाश के प्रति हेतु होगा किंतु ये जो तंतु नाश हेतु होगा कारण होगा कारण था अवच्छेद का संबंध आप पहले तीन कहे थे स्व प्रतियोगी जन्यत्व सो प्रतियोगी जन्य तो, समवाय समवेतत्व तो और कालिका तो कहते हैं इतना ही आवश्यक नहीं है फिर क्या मानेंगे कहते हैं प्रतियोगी प्रतियोगी पद से तंतु संयोग नाश उसका प्रतियोगी हो जाएगा तंतु संयोग तंतु संयोग निष्ठ असमवाय कारणता तंतु संयोग ही असमवाय कारण असमवाय कारणता तो निरूपित फलोपनात्मक जन्यत्व तंतु संयोग निष्ठा जो असमवाय कारणता असमवाय कारणता निरूपित फलोपधानात्मक जन्यत्व फलोपधानात्मक अर्थात कार्य हुआ पटा उत्पन्न हुआ जन जन्य संबंधे नाशत्व हेतुता तो होने से तूरी तंतु संयोग में स्व प्रतियोगी निष्ठ असमवाय कारणता नहीं रहेगा क्योंकि तूरी तंतु संयोग असमवाय कारण नहीं हुआ असमवायिक कारण नहीं हुआ अगर होता तो तनाशा तो पटनाशापत्ति इसलिए असमवायिक कारण नहीं हुआ तो कहते हैं तूरी तंतु संयोग वस्तु निमित्तम यह असमवाय कारण नहीं हुआ नहीं होने से उसमें ये संबंध ही नहीं रहेगा जो आप अभी कारणता अवच्छेद का संबंध कहते हैं क्योंकि कारणता अवच्छेद का संबंध भी कह रहे हैं स्व प्रतियोगी समवायी कारणता असमवायिक कारणता स्वप्रतियोगी निष्ठ कारणता तो तूरी संयोग का असमवाय कारण तो तो है नहीं इसलिए सो शब्द से तुरितंतु संयोग नहीं लिया जा सकता है तो असमवाय कारण नहीं होगा तो निमित्त कारण मानेंगे तो कहते हैं तुरितंतु तंतु संयोग निमित्तम तो निमित्त न तू असमवायि यह असमवाय कारण नहीं होगा असमवाय कारण नहीं क्यों होगा कहते हैं न ना त तो नाश न ना पटनाश अगर असमवाही कारण हो जाएगा तूरी संयोग तो उसका नाश से भी पटनाश की आपत्ति आएगी न तन्नाश न इति अन्यत्र पटनाशयत्र विचार हो गया था अच्छा मुक्तावली में कहा था वेगादिनम अभिघात आदि के प्रति असमवा कारण होगा और ज्ञान इच्छा ज्ञानो इच्छा के प्रति असमवाही कारण हो जाएगा ये सब कहते हैं उसके लिए कहते हैं वेगादिनम इत्यादि न स्पर्श संग्रह अभी वो दंडो में स्पर्श रहेगा वो भी दंड भेरी संयोग के लिए वो भी असमय कारण बन जाए क्यूँ तत्रासनम जनकम कहेंगे तो उसमें स्पर्श भी है दंड में अच्छा और ना, बेगादी नाम अभिघातादि प्रति अभिघातादि कहने से अभिघातादि इतिहादिना नोदन परिग्रह जहाँ नोदन होता है नोदन ऐ राम्री में देखिये नोदनि शब्द जनक संयोग अभिघात अभिघात तद भिन्न संयोग नोदनम जिस स्वै, जिस संयोग से शब्द होगा उसको अभिघात कहेंगे इसलिए कंठ तालु ये संबंध को क्या कहा जाता है अभिघात कंठ तालु अभिघात होने से शब्द की निष्पत्ति और हस्ताकाश संबंध नोदन ज्ञानादीना आदिना इच्छा परिग्रह मूल में मुक्तावली में कहा है ज्ञान आदि के प्रति इच्छा आदि असम कारण क्या वेगा दिन मित्र आदिना स्पर्श संग्रह वेगा अभिघाता आदि के प्रति असमय कारण होता है लक्षण चला जाता है इसलिए आपको वेगादि भिन्न यह कहना पड़ेगा कहा था तो वेगादि कहने से आदि पदों से स्पर्श भी लीजिए क्योंकि वह दंड में स्पर्श भी रहेगा जो भेरी दंड संयोग को अभिघातक कहा जाएगा तो भेरी दंड संयोग संयोगवा दंड में भी रहेगा क्योंकि भेरी दंड संयोग होता है समवाय समय दंड में भी रहा और वह दंड में समवाय समय वैग भी रहा तो इसलिए वैग अभिघातक के प्रति असमवा कारण बन जाए कहते खाली वैग नहीं वो दंडो में समवाय सम्बन्ध से स्पर्श सं भी रहेगा रस रूप ये भी सब रहेंगे कहते ये भी कहेंगे रस रूप ये किन्तु कारण नहीं होते हैं किन्तु स्पर्श कारण होगा ये पकड़ाना उसको तो यह कारण हो जाएगा वो संयोग के प्रति दंड भेरी संयोग अगर दंडो में स्पर्श नहीं रहेगा तो फिर व्यक्ति उसको पकड़ नहीं पाएगा तो पकड़ नहीं पाएगा तो वो और संयोग नहीं होगा दंड भेरी संयोग नहीं होगा जिसमें स्पर्श नहीं आकाश में स्पर्श नहीं है तो ये हाथ में आएगा नहीं आएगा तो दंड में जो स्पर्श है वो दंड भेरी संयोग के प्रति कारण होता है तो तत्रा, सन्नम जनकम कहेंगे तब स्पर्श में भी असमय कारण का लक्षण जा रहा है आदि से स्पर्श लेना है और अभिघाता आदि कहने से आदि से नोदन अभिघात नोदन ये दोनों के प्रति है। वहां असमवा कारण कर्म को माना जाता है दंड में जो कर्म रहा वो समवाय समझ से रहेगा तो कर्म ही असमवा कारण होगा वेग आदि नहीं क्योंकि वेग को अगर असमवा कारण मानेंगे वेग तो प्रथम क्षण में रहेगा नहीं और द्वितीय क्षण में आएगा तो प्रथम क्षण में फिर भेरी दंड संयोग होगा नहीं फिर कहेंगे इसलिए वेग को नहीं मानेंगे और कहीं प्रथम क्षण में कर्म को असमवाही कारण मानिए द्वितीय क्षण में वेग को असमवाही कारण मानिए क्या आवश्यक है केवल कर्म को असमवा कारण मानने से होगा आगे ज्ञान आदिना इच्छा परिग्रह मूल में कहा ज्ञान आदि नाम प्रति इच्छादी असमवाही कारण हो जाएंगे तो ज्ञान आदि कहने से आदि से इच्छा ले लेंगे तो ज्ञान के प्रति इच्छा इच्छा के प्रति ज्ञान असमवाही कारण हुआ इसी प्रकार के ज्ञान आदि आदि कहने से इच्छा को लेंगे इच्छा किसके प्रति कारण हो जाएगा प्रयत्न के प्रति रामरुद्री में ए, दिनकरी में इच्छा दिना इतिहादिना प्रवृत्ति है परिग्रह प्रवृति अथवा प्रयत्न तो प्रयत्न के प्रति इच्छा असमवाई कारण हो जाएगा अच्छा आगे तंतु सब सती तंतु तंत संयोगाअन सती पटकार पट पत असमि कारण तूरी तंतु सवैत सी क्योंकि लक्षण मूल में कह गया तत्रा सन्नम जनकम जनकम त्रास जनक तत्रा सन्नम त्राससन्नमर्थ तंतु समत तो तंतु समवयत पटकार जो होगा जिसमें रहेगा उसी को पटका असमवायिक कारण कहा जाएगा और बीच में आपको तूरी तंतु संयोग भिन्नत्व ये भी देना पड़ेगा नहीं तो उसमें लक्षण चला जाता है केचित वाले कहे थे उसमें लक्षण जाएगा नहीं ये कहते हैं अब ये कैचित वाला पक्ष नहीं ले रहा है वो तो मुख्य ग्रंथ के ग्रंथकार तत्ंतुसमवेतें सती तूरी तंतु संयोगअ अन्य सती पट कारण ये पटका एव लक्षण कर्तव्य इस प्रकार की विशेष लक्षण करना पड़ेगा सामान्य लक्षण हो गया ये तत्समें सती मतलब कार्य सह एक अर्थे जो कहा गया अथवा कारण सबत सती कारणव कारण समवे तती तो कारणत्म जिसमें रहेगा अर्थात तो समवाय कारणों में समवेत तो हो और कार्य के प्रति कारण हो यह असमवाही कारण होगा जैसे दे दिया तंतु समवेतत्व तो तंतु अर्थात समवाय कारण तो समवायिक कारण समवे तती तो पट कारण तव तो तो अर्थात कार्य का कारण होगा तो असमवाय कारण और विशेष जोड़ना पड़ता है तुरी तंतु संयोग अन्यत्व यह भी देना पड़ेगा तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा लक्षण करना चाहिए शंका होने से उत्तर दिया मुक्तावली में तथापि हम लोग इसको देख लिए हैं तथापि का अर्थ अत क्योंकि आरंभ किया था यद्यपि यद्यपि का अर्थ है क्योंकि तुरी संयोग में पटका अवसम कारण का लक्षण जा रहा है इसलिए तथापि का अर्थ अतः इसलिए पट असमवायि कारण मुक्तावलि में पट असमवायि कारण लक्षणे लक्षण तूरी तंतुसंग देयम् अर्थात ये जो दिनकारी में कह दिया तंतुसमवेतव तो सती तूरी तंतु संयोगादीअन तो सति पट कारण पटअ असमवायि एव लक्षण कर्तव्य अर्थ ग्रंथकार कहते इष्टापत्ति यही करना ही चाहिए तथा अतः इस प्रकार लक्षण करना चाहिए ठीक है अच्छा वस्तु तस्तु वस्तुतस्तु तो इस प्रकार की करना चाहिए मूलकार कह दिए अभी दिनकर कहते हैं तस्तु तंतु तो संयोगिन्न प्रतियोगिता का भेद तुरी तंतु हाँ तुरी तंतु प्रतियोगिता का भेद अभी घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद इसको क्या कहेंगे घटा भाव तो है घट का प्राग भाव कहेंगे घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद अन्य भाव किसका पर्वत का सबका कैसे हो जाएगा <laughs> घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद घट भेद तो इसी प्रकार के तुरी तंतु संयोगत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद भेद तुरी तंतु संयोग भेद जैसे घटत्व तो घटत्वावचिन्न प्रतियोगिता का भेद कहने से घटभेद इसी प्रकार की तुरी तंतु संयोगत्व तो छिन्न प्रतियोगिता का भेद अर्थात तुरी तंतु संयोग भेद आप लक्षण में भी दे रहे हैं कि तुरी तंतु संयोग भिन्न ये दे रहे हैं तो तुरी तंतु संयोग भिन्नत्व और भिन्नत्व का अर्थ भेद है तो इसलिए आप तुरी तंतु संयोग भेद कह दीजिए तो तुरी तंतु संयोग भेद के स्थान पर तुरी तंतु संयोगत्वावच्छिन्न तु प्रतियोगिता का भेद यह पट असमवायिक कारण लक्षण का घटक हुआ इसको भी देना पड़ा हमको पट असमवाय कारण लक्षण घटक का घटकतया क्योंकि पूर्व पक्ष कह दिया कि तंतु समवे तत्व तो सती तुरी संयोग आदि अन्यत्व सती पट कारणत्व ऐसा कहना चाहिए पूर्व पक्ष कहा तो यहाँ वस्तु तस्तु कह करके कहते हैं तुरी तंतु संयोग भेद आप जो कह रहे हैं कि असमवाय कारण का लक्षण में देना पड़ेगा तो कहते हैं पट असमवा कारण लक्षण घटक ऐसे पूर्व पक्ष कह रहा है इसको देना पड़ेगा तो सिद्धांत कह रहे हैं कि ग्रंथ कर्तुर न अभिप्रेत अर्थात ग्रंथकार इसको लेना मतलब ऐसे नहीं चाहते हैं अर्थात तूरी तंतु संयोग भिन्न ये भी असमवाय कारण लक्षण का घटक ऐसे ग्रंथकार नहीं चाहते हैं फिर क्या चाहते हैं अपितु तंतु भिन्न समवेतत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता क भेद तंतु भिन्न समवैतत्व अवच्छिन्न तंतु भिन्न समवेतत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता क भेद ये भेद का नाम क्या होगा तंतु भिन्न समवेतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद जैसे घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद हो गया घट भेद। इसी प्रकार के तंतु भिन्न सम्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद तंतु भिन्न समवेत भेद तंतु भिन्न में जो समवेत हो जाएंगे उसका भेद तंतु भिन्न में जो समवेत हो जाएंगे आप अभी क्या दे रहे हैं तुरी तंतु संयोग भिन्नत्व कहते हैं जो तुरी तंतु संयोग हुआ वो तंतु भिन्न में भी समवेत हुआ तुरी तंतु संयोग यह तंतु भिन्न में भी समवेत हुआ तुरी तंतु संयोग ये कहाँ कहाँ रहेगा तंतु में रहेगा और तुरी में भी रहेगा तंतु भिन्न में समवेत हो गया तो कहते हैं कि तंतु भिन्न सम्व समवेत भेद लेना पड़ेगा अभी ये जो तुरी तंतु संयोग कह रहे हैं वो तंतु भिन्न में समवेत हुआ तद भेद आ गया तो इसलिए अब तुरी तंतु संयोग भिन्न इस प्रकार की नहीं करके तंतु भिन्न समवेत तंतु भिन्न समवेत का भेद इस प्रकार के लेना है तुरी तंतु संयोग भेद तुरी तंतु संयोग भिन्न तो अथवा तुरी तंतु संयोग भेद नहीं कह करके तंतु भिन्न समवेत भेद कह दीजिए तंतु भिन्न समवेत भेद इस प्रकार कहेंगे पहले कहते थे तूरी तंतु संयोग भेद कहते तूरी तंतु संयोग भेद एक कह दिए उसका निराकरण कर दिए अभी कहेंगे ठीक है वो जो जुला है उसका बालक आकर के अभी तंतु का स्पर्श करेगा अभी हस्त तंतु स्पर्श आया अभी कार्य हो रहे है पट गुना हो रहा है तो कहेंगे ये भी असमिक कारण हो जाए तो आप फिर कहेंगे कि हस्त तंतु संयोग भिन्न तो ही भी पड़ेगा क्योंकि तूरी तंतु संयोग भिन्न तो कहने से हस्त तंतु संयोग वारण हो जाएगा क्या नहीं होगा तो इस प्रकार के आगे कहेंगे पवन तंतु संयोग तो इतने को सबको निराकरण करने के लिए तंतु भिन्न समवेत भेद जो भी तंतु भिन्न से समवेत हो जाएगा उसका भिन्न करिए अर्थात तंतु भिन्न असमवे ते ये लक्षण जुड़ना होगा ठीक है इसको फिर देखेंगे आगे ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवंत पुनः पुनः ईश्वर गुरुत्मूर्ति विभागि व्योम व्याप्तहायूर्त नमः शांते शांते शांति